शिवानंद स्मृति संग्रह श्रीमद स्वामी शिवानंद महापुरुष महाराज के स्मरण में श्री मृगेंद्र मुखर्जी बीए, उस समय हम लोग छात्र थे 1918 या 1919 सौ ईस्वी की घटना है बीच में रविवार अथवा अन्य किसी छुट्टी के दिन में हम लोग मठ में जाया करते थे मठ में साधुओं से बातचीत होती थी किंतु सबके पहले श्री ठाकुर मंदिर में प्रणाम करके तब महापुरुष महाराज का दर्शन करता था उस समय महापुरुष जी अत्यंत गंभीर रहते थे कदाचित एक दो बातें बोलते थे तुम लोग कहाँ से आए हो क्या करते हो इत्यादि हम लोग ठीक ठीक उत्तर देते थे वे अपने काम में मन लगाते थे कुछ देर चुपचाप बैठे रह कर, हम लोग प्रणाम कर चले जाते थे उनके कमरे में आने पर वे पूछते थे श्री ठाकुर को प्रणाम किया है और चले आते समय कहते थे प्रसाद लिया है उसके बाद ही सेवक से वे प्रसाद देने के लिए कहते और हम लोग उत्तम संदेश मिठाई का प्रसाद पाते थे हावड़ा में हमारी एक छोटी सी संस्था थी रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम वहाँ का पुस्तकालय रात्रि विद्यालय अनाथ भंडार ठाकुर मंदिर आदि का समाचार मठ में जाने पर महापुरुष महाराज को देना पड़ता था वे कुछ उपदेश तथा खूब उत्साह देते थे 1922 सौ ईस्वी में एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय के संचालन का भार हमारे हाथ में आया उस विषय में पूछने पर उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम है हाथ में ले लो और स्वामी जी के आदर्श के अनुसार लड़कों को शिक्षा दो खूब उत्साह से हम लोग काम में लग गए कुछ सालों के भीतर विद्यालय की यथेष्ट उन्नति हुई योग्य मकान और शिक्षक का अभाव तथा धनाभाव था कैसे काम चलेगा महापुरुष महाराज ने कहा कोई चिंता न करो हार्दिक प्रयत्न करने से श्री ठाकुर ही सारा प्रबंध कर देंगे उनकी बात अक्षरशा सत्य हुई एक बड़ा मकान स्कूल के लिए भाड़े पर मिल गया अन्य आवश्यक वस्तुएं भी क्रमशः मिलती गई और स्वेच्छावृत्ति शिक्षकों का अभाव भी न रहा 1926 1926-27 छब्बीस ईस्वी से महाराज को फिर पहले की तरह गंभीर मूर्ति में नहीं देखा उस समय के बहुत ही सहज और कोमल थे मठ में विभिन्न अनुष्ठानों में मैं सम्मिलित होता था क्रिसमस यू बुद्ध पूर्णिमा इत्यादि किसी सभी जन्म तिथियों और पूजाओं में मैं गाना गाता था साधु लोग मुझे प्यार करते थे एक बार 24 दिसंबर क्रिसमस यु के अनुष्ठान में पूजनी सुधीर महाराज अर्थात स्वामी शुद्धानंद ने सिर पर दीप लगाए अंगरखा पहने फादर बनकर गाइबिल का पाठ किया किसी ने कथामृत का अंश और ईशानुकरण पढ़ा स्वामी वासुदेवानंद और भवानी महाराज ने भजन गाया महापुरुष महाराज ने सुंदर ढंग से ताल लय के साथ तबला बजाया हम लोग आश्चर्यचकित हुए बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनकी आज्ञा से मैंने उनका संगीत चाहूं को जुड़ाई अर्थात मन की ज्वाला शांत करना चाहता हूं कहां शांत करूं कई बार गाया एक दिन तीसरे पहल स्वामी जी के कमरे के पास वाले बरामदे में महापुरुष महाराज कुर्सी पर बैठे थे और हम लोग फर्श पर थे एक वृद्ध भक्त ने कहा महाराज श्री ठाकुर मुझे बहुत प्यार करते थे दक्षिणेश्वर जाने पर मैंने अनेक बार उन्हें तंबाकू लगाकर पिलाया वे दिन बहुत ही आनंद से बीते हैं फिर वे एक बार आए तो बहुत ही आनंद की बात होगी महाराज ने हंसकर कहा कैसा आनंद होगा यदि वे फिर आए तो तुम उन्हें फिर तम्बाकू लगाकर ही पिलाओगे भक्त ने कहा नहीं महाराज जी बहुत अच्छा होगा खूब आनंद होगा महाराज बहुत गंभीर होकर बोले क्या कहा स्वयं भगवान का संग किया उनकी सेवा की इससे भी नहीं हुआ तुम्हें आनंद देने के लिए उन्हें फिर से आना होगा क्या यह लड़कों का खेल है एक मध्यम वयस्क का व्यक्ति आकर बीच बीच में महाराज को दीक्षा देने के लिए अनुरोध करता था एक दिन महाराज ने उससे कहा तुम्हें जो बताया है क्या उसे करते हो उसने कहा महाराज हर रोज समय नहीं मिलता दिन भर अनेक काम करने पड़ते हैं महाराज ने कहा तुम बात नहीं मानोगे तो कैसे काम चलेगा दीक्षा का अर्थ क्या है वह तो श्री ठाकुर का ही नाम है तुम्हें सुबह शाम उसी नाम का जप करने के लिए मैंने कहा था तुम नहीं करोगे और रोज आकर केवल दिख करोगे एक रविवार को प्रातःकाल महाराज ने कमरे में बैठा था महाराज चिट्ठी पढ़ते और सेवक को उत्तर लिखने के लिए आज्ञा देते थे इतने में एक मध्यम वयस् की विधवा महिला ने कन्या को साथ लेकर महाराज को प्रणाम किया और एक चिट्ठी उनके हाथ में दी वे विदेश में रहती थी साल भर से दीक्षा प्रार्थी होकर महाराज के साथ पत्र व्यवहार करती थी और उन्हीं के निर्देश के अनुसार निष्ठा के साथ श्री ठाकुर से के नाम का स्मरण मनन करती थी अब आज्ञा पत्र पाकर दोनों सीधे स्टेशन से मठ में आ गए यहाँ रहने का स्थान तथा तो अभिभावक न होने सेवे वे दीक्षा के बाद ही देश लौट जाएंगी पत्र पढ़कर महाराज ने कहा तुम लोग आए हो अच्छी बात है गंगा में स्नान कर तुम लोग ठाकुर मंदिर में जाकर बैठो माँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ महिला ने पूछा क्या क्या चीज़ें आवश्यक है महाराज ने कहा कुछ नहीं केवल हार्दिक निष्ठा और भक्तिपूर्ण मन चाहिए श्री ठाकुर यही चाहते हैं अन्य कुछ भी नहीं चाहते वे लोग प्रणाम करके अश्रुपूर्ण नेत्र के चले से चले गए उस भक्त ने पूछा क्या वे दीक्षा लेंगे महाराज ने कहा हाँ भक्त ने कहा महाराज उन लोगों के आते ही आप राज़ी हो गए और मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ महाराज ने हँसते हुए कहा वे लोग बहुत से रुपये देंगे तुम तो एक पैसा भी नहीं दोगे हम लोग भी हंस पड़े मेरे कुछ मित्रों ने भी दीक्षा ली थी एक दिन डरते हुए मैंने भी दीक्षा की बात बताई महाराज तक्षण राजी हो गए और एक दिन निश्चित कर दिया उस दिन प्रातः काल स्नान आदि समाप्त कर कुछ मित्रों के साथ मैं मठ में आया ठाकुर मंदिर में तथा महाराज को प्रणाम किया उन्होंने कहा मंदिर में जाकर बैठो मैं ठीक समय पर आऊँगा उस दिन की दीक्षा प्राप्त महिला के प्रति महाराज का उपदेश स्मरण कर मैं कुछ भी सामान साथ नहीं लाया था किंतु समय पर दिखाई पड़ा कि एक अन्य सभी व्यक्ति फल फूल माला मिठाई आदि लाए हैं महाराज के सेवक से पूछने पर उन्होंने कहा जब महाराज ने आपको कुछ लाने के लिए नहीं कहा और उनके मुख से ही आपने सुना है शुद्ध भक्तिपूर्ण मन लाने से ही होगा तब आपको कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है सुनकर मैं आवश आश्वस्त हुआ पुराने ठाकुर मंदिर के सामने का दरवाज़ा बंद था हम लोग बाहर बैठे थे ठाकुर के सैन घर से होकर दीक्षार्थी लोग भीतर आ रहे थे और सामने के दरवाजे से बाहर निकलते जा रहे थे अपनी बारी आने पर मैंने मंदिर में जाकर देखा कि महाराज आसन पर बैठे हुए हैं उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया दीक्षा समाप्त होने पर उन्होंने श्री श्री ठाकुर की पवित्र पादुका के आधार पर सिर रख कर प्रार्थना और प्रणाम कराया अंत में कहा गुरु दक्षिणा देनी होती है कुछ दो मैं अपने को असहाय समझने लगा क्योंकि साथ में कुछ भी नहीं था ठाकुर मंदिर के भीतर एक कच्चा बेल था उसे दिखाकर उन्होंने कहा वह बेल मेरे हाथ में दो उसी से हो जाएगा आनंद से उस बेल को लाकर उनके हाथ में देते हुए प्रणाम करके मैं बाहर निकल आया महाराज की उदारता और करुणा ने मुझे एकदम अभिभूत कर दिया था और मेरा हृदय भर गया था उस दिन मठ में ही मैंने प्रसाद पाया पूज्यपात महापुरुष महाराज को गाना सुनाने का सौभाग्य मुझे अनेक बार हुआ था किंतु एक बार एकांत में केवल उन्हें को सुनाने की इच्छा हुई सेवक महाराज ने महापुरुष से जब यह बात बताई तो उन्होंने कहा अच्छी बात एक दिन सुबह आने से हो ही होगा उसी के अनुसार एक दिन मैं अपने दो सुबह दो मित्रों के साथ मठ में गया प्रणाम करने के बाद सेवक महाराज ने हारमोनियम ला दिया हम लोग फर्श पर बिछे चटाई पर बैठ गए और महाराज खाट पर बैठे आनंद और भय से कौन सा गाना गाऊंगा सोचते सोचते विश्वरूप गोस्वामी रचित रामचंद्र गुणधाम हमारे गाना मन प्राण लगा कर गाया मेरी आदत आंखें बंद करके गाना गाने की थी इस कारण गाने के अंत में देखा कि महाराज निमिलित नैनों से ध्यानस्थ बैठे हैं आनंद से मेरा मन भर गया मोती महाराज की ओर देखकर और गाना गाऊंगा या नहीं चुपचाप पूछने पर उन्होंने निशारे से और एक गाना गाने के लिए कहा तब अपना अति प्रिय भजन मीराबाई का चाकर राखोजी शुरू किया गाना गाने से कितना आनंद मिलता है उस दिन उसका अनुभव हुआ गाते गाते मैं अभिभूत हो गया था संभवतः भागीरथी के तट पर श्रेष्ठ तीर्थ बेलूर मठ में भगवान श्री राम के अंतरंग पार्षद स्वामी शिवानंद जी महाराज के निकट गया था इसी कारण वैसा प्रतीत हुआ गाना समाप्त होने पर देखा गया कि महाराज गंभीर समाधि में मग्न हैं सेवक महाराज ने इशारे से और गाने की से मना किया कुछ मिनटों के अनंतर मैं प्रणाम कर चला आया उस समय मेरा अंतर आनंद से भरपूर था दो चार दिन बाद मठ में जाकर महापुरुष महाराज को प्रणाम किया उन्होंने कहा मृगेन मैं हर समय वही गाना गाता हूँ छाकर राखोजी ठाकुर को कहता हूं प्रभु मुझे सदा के लिए दास बना लो मैं और कुछ नहीं चाहता इतना कहकर मधुर कंठ से हाथों से ताली देते हुए गाने लगे चाकर राखोजी मैंने सोचा आहा ठाकुर की कैसी करुणा मेरा गाना सार्थक हुआ जीवन धन्य हो गया रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष अवतार श्रेष्ठ श्री रामकृष्ण के अंतरंग पार्षद साधगा ग्रगण ने स्वामी शिवानंद आज पाँच वर्ष के बालक के समान ताली बजाकर हमारे सामने गा रहे हैं चाकर राघोजी उस समय मैं विख्यात गायक स्वर्गीय योगेंद्र नाथ बसु कटी राम बाबू से गाना सीखता था एक दिन मैंने महाराज से कहा महाराज मैं जिनसे गाना सीखता हूं उनकी आपको गाना सुनाने की बड़ी इच्छा है महाराज ने हंसकर कहा ओह तुम्हारे उस्ताद जी अच्छी बात है एक दिन सुनूंगा, वे कैसा गाना गाएंगे। मैंने कहा वे ध्रुपद ख्याल भजन आदि सब गाते हैं महाराज ने कहा अच्छी बात एक दिन आरती के बाद प्रबंध करो तदनुसार एक दिन उनके कमरे के उत्तर छत पर बड़ी बड़ी चटाई बिछाकर कर ठाकुर की आरती के अनंतर जलसा का स्थान बन, बन, बना लिया गया महाराज आकर कुर्सी पर बैठे मठ के अनेक साधु महात्मा भी उपस्थित थे हारमोनियम तानपुरा तबला के साथ कटीराम बाबू ने लगभग एक घंटे तक उच्चांग के भजन ब्रह्म संगीत आदि सुनाए महाराज प्रसन्न होकर बोले आहा बहुत अच्छा गाना सुना इन्हें अच्छे तरह प्रसाद खिला दो कटी राम बाबू की आशीर्वाद देकर उन्होंने कहा संगीत एक बहुत बड़ी साधना की चीज़ है गायकों के लिए भगवान लाभ अत्यंत सहज है इत्यादि मुझसे कहा तुम्हारे उस्तादी उस्ताद जी बहुत अच्छा गा सकते हैं होली के समय हर साल हम सब लोग मठ में आते थे श्री ठाकुर मंदिर में प्रणाम कर महापुरुष महाराज के चरणों में गुलाल देते थे हंसते हुए कहते होली है एक बार मेरे मन में इच्छा हुई कि लोग तो अनेक चीज़ें महाराज को देते हैं अब कि मैं एक वस्त्र दूंगा मन में संदेह था कि यह मालूम मामले सी चीज क्या वे ग्रहण करेंगे एक धोती खरीद कर मठ में जाकर प्रणाम करते हुए मैंने उनके हाथ में वह दी उन्होंने पूछा क्या होगा मैंने कहा आपके लिए लाया हूं उन्होंने बताया मेरी पेटी में कपड़े भरे हुए हैं अच्छा लाय हो रहने दो और कहकर उसे सेवक के हाथ में दिया पहले संदेह था कि वे नहीं लेंगे अब प्रसन्न होकर लेने से मैं कितार्थ हो गया रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम और विवेकानंद इंस्टीट्यूट के गठन और उन्नति के काम में हमारे एक मित्र की सहायता और सहानुभूति अविस्मरणीय है उसे मित्र के साथ जाकर स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी तुर्यानंद जी महाराज के दर्शन तथा सत्संग करने का मुझे कई बार मौका मिला था वह मित्र हमारे साथ भी महापुरुष महाराज के पास जाते और अनेक विषयों की आलोचना करते थे महापुरुष जी उस मित्र को अत्यंत प्यार करते थे और अंत में उस पर उन्होंने कृपा भी की थी बाद में वह मनुष्य कुमारग में चला गया महाराज यह बात जानते थे और हम लोगों से कहते थे देखो वह बहुत ही उत्तम आधार है अत्यंत बुद्धिमान और उदार भी है उससे तुम्हारे अनेक काम होंगे तुम सब मिलकर उसे सुमार्ग में लाने की चेष्टा करो मैंने कहा हम लोगों में उस उनका सा बुद्धि मान उदार और साहसी एक भी नहीं है किंतु ऐसी दुर्बलता है कि वह किसी तरह अपने को संभाल नहीं सकता महाराज ने कहा महामाया की माया में फंसा है उनकी कृपा बिना अन्य गति नहीं है एक दिन वह और मैं मठ में पहुँचे गर्मी के दिन थे गंगा किनारे वाले बरामदे में पर्दा पड़ा हुआ था महाराज कुर्सी पर बैठे थे प्रणाम करते ही उन्होंने हंसते हुए पूछा क्यों जी कैसे हो उस मित्र ने उत्तर दिया महाराज मैं बहुत ही असहाय हो गया हूं। आपको कोई उपाय करना होगा इतना कहकर वह महाराज के चरणों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा शंकर महाराज के इशारे से मैं बाहर आ गया और देखने लगा कि मेरा वह मित्र महाराज के पैर पकड़कर अनेक विनती कर रहा है और महाराज उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अत्यंत करुण स्वर से उसे साहस दे रहे हैं इस प्रकार और भी अनेक व्यक्ति देखे गए कि जो दुर्बल चित्त और कुपथगामी होकर भी महाराज की कृपा और स्नेह से कभी वंचित नहीं हुए हैं भेट होते ही वे उनसे अनेक बातें करते और साहस देकर उन्हें सुपथ मिलाते थे महापुरुष महाराज का कृपा स्पर्श अमूक था